अब आगे की जो बात है किसी परमाणु को आवेशित कराने की बात आती है आवेश को नापने की बात आती है नापने की बात के लिए हम कोई कोई आवेश करने वाली चीज को प्रयोग के बिना आवेश को नाप नहीं पाएंगे आवेशित करा करके हम आवेश को नापते हैं इसमें कहा रियलिटी का योग क्या हुआ सच्चाई क्या हुआ वास्तु पकड़ में नहीं वस्तु हाँ, पकड़ती मैंने वास्तविकता कहाँ पता लगा हम स्वयं हस्तक्षेप करके निश्चितता तो पकड़ में नहीं आती क्योंकि उसको हम आवश्यक करा रहे हैं तो अब उसका अर्थन करेंगे उसके उसकी आवश्यक में ही करेंगे हाँ, अब क्या हालत तो होगा उसका नहीं हो कहाँ से हमको पता लगा इसलिए हम गुमराह हो जाते हैं शायद उसको आप लोग अच्छे ढंग से समझते हो इस विधि में तो सिर्फ हस्तक्षेप का अध्ययन कर रहे हैं तो अपने को सिर्फ आवेश क्या है वही पता चलेगा हस्तक्षेप करके उसका अध्ययन करना है क्या हस्तक्षेप हो गया अच्छा चरण हस्तक्षेप का अध्ययन हो पाएगा जबकि परमाणु का अध्ययन नहीं हो पाएगा पायेगा बस ये ऐसे तो हो गया ऐसे तो होगा हस्तक्षेप के अध्ययन के आधार आप जो डाले हैं उसको कुछ अलग हो ऋणी पांचों की संख्या अलग अगला क्वेश्चन है भाई कि क्या? तो पहले सेटल तो कर लिया एक चीज जो की संख्या है वो केंद्र में तो सभी अंशों को मिलाकर उनसे अधिक तो उनके बराबर वो तो, तो, तो, तो, तो हो गया ये तो तय तो तो हो गया अब परिवेश में जो है प्रथम परिवेश से प्रारंभ करके दूरी परिवेश में संख्याओं का कोई निश्चितता होती है या नहीं अधिकतम संख्या इसमें हमारा जो कहना है कितने में संख्या की जो प्रवेशों में जितने भी संख्या होती है और वतने संख्या या वतने के थोड़ा सा ज्यादा कम वाला जो केंद्र में जो अंश होते हैं उसके साथ साथ एक आचरण निश्चित है वो आचरण बदलता नहीं है उतना संख्या में ये तो ये ठीक है अच्छा संख्या बढ़कर के उस संख्या में आवे तो भी वही आचरण करेगा संख्या घट करके उस संख्या में आएगा तभी भी वही आचरण करेगा वो कैसा मिला अगर बन की, तो उसका एक आचरण होगा। हाँ बस इतना तो ही ये तो बात हो गई अब वो ये कैसा स्वभावगति की प्रतिष्ठा है।, है ये स्वभावगति प्रतिष्ठा आचरण की स्थिरता है ये स्वभावगति प्रतिष्ठा में ही मानव भी अपना स्वभावगति स्वभाव मान आचरण को निश्चित आचरण को दिएगा नहीं तो आदमी निश्चित आचरण को देने वाला नहीं है जबकि जड़ परमाणु में निश्चित आचरण होता है ठीक है और उसके बाद जो है ना यद्यपि प्राण प्राणकोषाएं परमाणु के रूप में काम नहीं करते हैं अनेक परमाणु में उसमें होते ही हैं प्राण कोषाओं के आचरण निश्चित है उसका रचना विधि उसमें लिखा रहता है जैसा आपने को कहते हैं ना तुम्हारा तकदीर में लिखा हुआ है कहते हैं न वो प्राण सूत्रों में उसका तकदीर लिखा रहता है वो प्राण सूत्र में रचना विधि उसमें उभरा ही रहता है वो ही रचना करेगा वो दूसरा करवे नहीं करेगा कितना स्थिर आचरण है आप सोच लो ठीक है और उसके बाद आया वंश के अनुसार हर जीव अपना आचरण को करते ही ठीक है तो मनुष्य ही बना हुआ है अभी कार्टोन क्या चरण कर देगा कहां से इसको निश्चय करोगे इस ढंग से बना और ये निश्चित आचरण नहीं हो सकता है इस बात को प्रतिपादन करने के लिए सबको अस्थिर अनिश्चय बताना शुरू किया उल्टा टोपी क्या टोपी उल्टा टोपी ये कहने शुरू किया साहब और खोपड़ी को उल्टा किया तो ऐसा होने लगा जबकि है ऐसा हरेक परमाणु अपने निश्चित आचरण सहित हैं है ना स्वभाव गति में यदि आवेशित गति हो तो उसका आचरण निश्चित नहीं रहता है ठीक है ठीक है हाँ, हाँ? जी। हाँ। हम हाँ जो हम आवेशित कहिए बिना परमाणु का आचरण को हम देख नहीं पाते हैं उसके बाद कहते हैं हम पंडित हो गए अगला मतलब अब क्या किया जाए आप बताओ तो वस्तुएं हैं निश्चित है हमको दिखता है हमको समझ में आता है ये परमाणुओं का आचरण निश्चित है इसलिए वस्तुएं अपने आचरण को बनाए रखे हैं इतना पर्याप्त नहीं है क्या लोहे का परमाणु निश्चित है इसीलिए लोहे पिंड, लोहे का पिंड का आचरण निश्चित है कितना पर्याप्त नहीं है तो जो मुद्दा था उसका नहीं जो हर तो हर आर्बिट में जो अंशों की अधिकतम संख्या है वो तो बाबा जी के अनुसार निश्चित है या नहीं है कि तय नहीं हुआ है हम 20 बार बताया तो आप आप सुनोगे एक भी नहीं है हो कहाँ बताया हर एक परमाणु में निश्चित संख्या होते ही है नहीं, निश्चित संख्या होता होती पर जैसे एक परमाणु में मान लीजिए पाँच आर्बिट है तो पहले दूसरे तीसरे चौथे आर्बिट में कोई मैग्जीम संख्या निर्धारित है ये आप पूछते हो ये व्यवस्था में यह है महाराज जी जैसा दो समों से पांच आर्बिट बनी हाँ, मान लो या तीन आर्बिट बना है चार आर्बिट बना है कुछ भी बना है उसमें क्या हुआ रहता है चार, चार आर्बिट होने की स्थिति में संख्याएं भिन्न होते हैं और तीन आर्बिट होने में और कुछ होते हैं पांच होने में और कुछ हो जाते हैं दो सवाश की परमाणु बनते हैं अच्छा आर्बिट आर्बिट यदि स्थिर हो जाता है तभी भी उसका आचरण स्थिर है हाँ। इसमें ये भी आप कंसिडर करके रखिए यदि एक परमाणु में तीन आर्बिट है उसमें दो सवाशाय समझ लो उसका आचरण निश्चित है ठीक है चार है दो सब है तभी भी उसका आचरण तो निश्चित तो है तीन आर्बिट में तो हो तो सकता है चार में भी हो सकता है ये हमारा कहने की मतलब है क्या हुआ क्या हुआ इसमें वैज्ञानिक क्षेत्र के हिसाब से टू एन स्क्वेयर के अनुपात में ही ऑर्बिट में परमाणु छाते हैं हिसाब से ऐसा नहीं अधिकतम तय है कि इससे अधिक नहीं, नहीं हो सकता कितना, कितना प्रथम में प्रथम ऑर्बिट में दो दूसरे में आठ तीसरे में अठारह जो जीवन परमाणु वाला क्रम है ना जो गठनशील के लिए भी लागू है और जितने भी अभी तक नॉन परमाणु है उनका सब तो फिर बाद में 200 200 अंश का पर, परमाणु कैसा बनाते हैं पचास में दो तीन सौ उसके पचास दो सौ अंश में 100 सौ बढ़ जाता है पचास में पचास सौ हो गया पचास उसके बाद बहत्तर दो सौ के लिए उतने सारे हमको ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाती है ऑर्बिट की संख्या में आप कैसे बढ़ाते हैं वैसे दो आठ अठारह बत्तीस बहत्तर पचास पचास पचास बहत्तर पचास बहत्तर ऐसे बढ़ती जाती है अच्छा मैंने आप लोगों का आप लोगों का कहना ये हुआ आपके आपके जो मेजरमेंट के अनुसार आप लोग अभी तक ज्ञान अर्जन किए हैं उसके अनुसार जो आर्बिट्स में जो कुछ भी शुरुआत है पहला आर्बिट वो हर हरेक प्रजाति के अंश में वो दो ही होता है दो तो तो से अधिकतम अधिकतम अधिकतम तो ठीक है अधिकतम न अधिकतम अठारह चौथे मै अधिकतम पच्चीस इस प्रकार से आप गिने अधिक पचास छठे में अधिकतम जो है बहत्तर ठीक है ठीक है क्या आपत्ति हो गए? यदि ये ये निश्चित हो गई है इसमें क्या आपत्ति है बल्कि यह हो जाता है की कि कितने परिवेश होंगे पता लग जाता है और आर्थिक परिवेश में कितने अंश होंगे ये पता लग जाता है ये परिवेश बहुत दूर है है ना उससे उस केंद्र ऐसी तो उसको फिर संभाल पाता है वो ठीक हो गया उस उस आइडिया में कोई हमारा हमारा आपकी ऑब्जर्वेशन में कोई अंतर नहीं है हमको ऐसा लगता है अच्छा प्रमाण जब टूटता है अधीन परमाणु जो टूटता है तो एक नया परमाणु बन जाता है और टूट के जो गया वो या तो नया परमाणु बना लेता है या दूसरे परमाणु में घुसता है विकिरण के रूप में दिखाई पड़ता है या विकरण के रूप में दिखाई पड़ता है अच्छा रेडियो की अंशों के रूप में दिखाई पड़ता है जो जाकर किसी और परमाणु से टकराता है या तो उसको तोड़ता है या उसमें एजाब हो जाता है। उसी को भी वो कहते हैं जो रेडियो एक्टिविटी कहते हैं उसका मतलब इतना ही है ये जो अधीन परमाणु था वो टूटा टूट कर एक तो नया परमाणु बन गया दूसरा ये जो अंश निकला ये अंश निकल या तो कोई दूसरे परमाणु बना लेते हैं। दूसरे परमाणु में घुस भी तो सकते हैं आवेशित होकर दूसरे परमाणु में जाकर घुसते हैं। घुस भी रहते हैं।, तो तो हैं तब तो हाँ प्रस्थापन विस्थापन की जो बात है वो आपको पकड़ में आया है कि नहीं वो प्रस्थापन में प्रस्थापन में जो है ना कोई अंश आकर के उसमें जुड़ने की जरूरत है विस्थापन में कोई अंश अपने से टूट करके बाहर होने की आवश्यकता है तो उसमें क्या आप लोगों का सोचना जब टूटता है उसके बाद उस परमाणु में परिवर्ती जो आचरण आता है वो स्वयं में आश्वस्त होता है मानते हो कि आवेश होता है मानते हैं ठीक है आश्वस्त होता है।, है। तो अच्छा वो वो एक अपने आचरण की आचरण में वो आश्वस्त हो जाता है अपने, अपने ए, एक निश्चित तरह का परमाणु वो ठीक है वो। ये, ये भी ठीक होगी अब जो जिसमें प्रवेश होता है उसको आप क्या मानते हैं आवेशित होता है मानते हैं स्वभाव हाँ लेकिन वो, अगर किसी में शामिल नहीं होता है और अंश रूप में तो आवेशित होता है आ, वो तो आवेश के बिना रह ही नहीं सकते और उस आवेश स्थिति में ही जो दौड़ पर जितना होता है उसका आधार वही आवेश प्रवेश और अंश के बारे में निर्धारण हो चुकी है आप ऑब्जर्व किए हैं उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं आप उसको मानने के लिए क्या तैयार हैं ठीक है ठीक है इसमें कोई मानी जड़ पर जड़ परमाणु के बारे में इसका इसके करता है कि की परिवेश की संख्या कितनी हो करती है आहा? इस परिवेश में परिवेश अधिकतम अंशों की संख्या कितनी होती वैसे टूह कर उस तरह ऐसी ये पड़ जाता है अगला प्रश्न है बाबा जी क्या जो सभी अंश है क्या एक ही जैसे होते हैं अंश एक प्रकार क्या होते हैं अभी जैसा अभी अलग माना जाता है क्या आपका कहना है तो मानता ही बोला जाए आवेश बोला जाए तो आगे। तो उसके आगे का भी शुरू करते हैं और क्या कम से कम तीन तो, तो, तो, तो, तो, तो देखो जगह के आधार पर आप नाम देते हैं तो उसके उसे हमारा कोई लेन नहीं है जगह के आधार पर जैसे प्रथम परिवेश है है ना मध्यांश का तो अलग परिवार पर, नाम तो हम भी देते हैं आप ही देते हैं नाभिक में दो प्रकार के रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रोन तो स्थान के आधार पर बोलेंगे स्थान आवेश के साथ चार्ज के साथ बिना चार्ज के ऐसा एक, एक कंसेप्ट इनफेक्ट वो तो समझ में आता है वो बैलेंस मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा कंसेप्ट को जो न्यूट्रॉन और प्रोट्रोन का उसमें ये होता है जितने अंक है मध्य में उसको अगर चार्ज कहेंगे तो मैनेज नहीं हो पा रहा तो फिर क्या था कुछ चारे बिना चार्ज के हुँ। हुँ। तो और जो मैं मतलब मैथामेटिकल जो मॉडल बनाते हैं तो संख्या एटॉमिक नंबर जो सेट करना पड़ता है एटॉमिक वेट सेट करना पड़ता है उसके हिसाब से निर्णय उसमें अच्छा उसमें दूसरी बात ये अगर मतलब पॉजिटिव और निगेटिव वो देते हैं तो परमाणु हमेशा आवश्यक गति में क्यूँकी यह तो अजीर्ण रहता है या फिर भूख रहता है आप देखो भूखा रहना भूखा रहना और आगे अंशों को बढ़ाने की मैंने अवसर की बात अजीर्ण का मतलब है परमाणु अपने अंशों को घटाने की प्रवृत्ति की बात ये दोनों को ऐसा हम अध्ययन कर सकते हैं ये दोनों के मूल में वो ये दोनों को इस भाषा या इस प्रकार से हम दी जो तो बीच में तृप्त परमाणु की अपेक्षा में ही अजीर्ण और भूखे की नाम आता है ठीक है ना? ठीक है ना? है। उस आधार पर उसका नाम रखा नाम तो आप भी कई तो रखे हो वो किस अर्थ में रखे हो वो वो पता लगने पर सोचा जाए है ना? तो मध्य में अंश होते हैं उसका आप एक नाम रखते ही हो हम भी एक नाम तो रखते ही है स्वाभाविक है परिवेश में अंश होते हैं हरेक परिवेश के अलग अलग आप नाम रखे होंगे हम तो परिवेशी अंश कहते हैं परिवेश में प्रथम परिवेश द्वितीय परिवेश तृतीय परिवेश ऐसा हम कह देते हैं ठीक थी। है इसमें हम समझता हो ये नाम रखना कितना जरूर है जरूरी नहीं है आप लोग कंसीडर करेंगे उसको विज्ञान के नाम के अलावा अंशों की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है ऐसा बताया गया हाँ वो ना, नाम के अलावा नाम के अलावा ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज देता है, चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज चार्ज है है। और इसमें क्या हो गया बाबा न्यूट्रल चार्ज तो मध्य में ही होता है हाँ। तो जो कुछ भी तुम पॉजिटिव नेगेटिव कहते हो उसका मीनिंग क्या कहते हो मीनिंग क्या होगा तो परमाणु में पॉजिटिव नेगेटिव का कहने का मतलब हमारा ये है तो मध्यांश के पास दौड़ना मध्यांश से दूर होना ये दो एक्शन में हम पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं ऐसा नहीं होगा उनका आशय आपका आशय दूसरा होगा जी हाँ वही उसको उसको, उसको स्पष्ट करो वो उन लोग आप दो के बीच में पॉजिटिव है नेगेटिव बोलते हैं हाँ। अपने आप में ही एक इकाई को पॉजिटिव बोल देते हैं एक को नेगेटिव बोल देते हैं एक को न्यूट्रल बोल देते हैं कि उसका आधार क्या होगा मतलब जो केंद्र में जो रहते हैं मध्य अंश में उसमें दो तरह के अंश रहते हैं एक पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और एक न्यूट्रल चार्ज रहते हैं और जो परिवेशी अंश में रहते हैं उसमें केवल निगेटिव चार्ज के अंश रहते हैं ऐसा विज्ञान बोलता है और उनमें भार नहीं होता ना, परिवेशी अंशों में भार, भार, नहीं भार नहीं होता वो ठीक है वो ठीक है वो ठीक है वो भाग ठीक है, भार ठीक है। जो भार जो है मध्य में जो अंश रहते हैं उसी का भार मिलता है जो कुछ भी परमाणु में भार है पिंड में भार है वो भार मध्य में जो रहता है उन्हीं अंशों का भार है बोलिए साहब उसमें बाबा जी एक चीज और है जो टोटल जो परमाणु बनता है तो या तो नेगेटिव चार्ज, चार्ज लेता है या पॉजिटिव चार्ज लेता है नहीं नहीं परमाणु है है होता मॉलिक्यूल तो, तो, तो, तो देखिए कुछ भी कहो तो तो लेन देन के बाद हम समझता हूँ लेन देन के समय में नेगेटिव पॉजिटिव होता होगा हाँ। आप कैसा कहते हैं बताओ बाकी समय में न्यूट्रल रहता ही होगा और लेन दिन में भी पॉजिटिव नेगेटिव इसी होता है कि उसके उसके अब क्या हो गई है ऐसा मतलब हाँ। उस समय में भी नेगेटिव पॉजिटिव सोचते होंगे तो हमारे अनुसार मध्यांश के पास दौड़ने पर कोई नाम दिया जा सकता है मध्यांश से दूर भागने पर उसको एक नाम दिया सकता है पॉजिटिव कहा जा सकता है कुछ भी आप नाम रख लीजिए हम जो समविषम का समविषम का जो नाम दिया है वो इसी आधार पर दिया है परमाणु के मध्यांश में मध्यांश के पास में यदि आश्रितांश माने आर्बिटरी मोशन जितने भी रहता है वो यदि पास में आने लगते हैं वो मध्यांश जो है ना उसको अच्छी दूर में प्रतिष्ठित करता है और वही चीज दूर भागने लगते है तो भी अच्छे दूर में बुला करके बैठा लेता है इस ढंग से परमाणु जो है ना अपने निश्चित कार्यक्रम करते ही रहता है